स्वप्न काल में मनोरूप उपाधि जब रहेगा तो क्षेत्र के में ज्योतिष कहा गया ये का हो जाएगा इसे कोई उसका निराकरण करते ठीक नहीं अर्थ के अपरि ज्ञान करता ते भ्रांति श्रुति के अर्थ के ज्ञान ठीक नहीं उनसे उनकी भ्रांति है क्योंकि स्वयं आदि व्यवहार मुख्य होने का अविद्या विषय ही उपाधि कारण है उपाधि कहे स्वतः आत्मा में सम्योतिष्ट आदि कुछ धर्म नहीं इसमें सिद्धांत ने विकल्प किया था दो विकल्प किया था यदि मानव स्वप्न अवस्था में रहे आत्मा में स्वयं ज्योतिष बोधन नहीं हो सकता है इसलिए श्रुति का जो कार्य बोधन ज्ञापन करना उसका बाध होगा ये कहना चाहते हो तो अथवा बोधन कराने के लिए मन का अभाव स्वप्न में कहना चाहिए इसलिए स्वप्न में मन रहेगा तो श्रुति अर्थ का बाध हो जाएगा इसे हम विकल्प करके नाद्य कहता था क्षमानीतिया मनुष्य दृश्य तो न मन दृश्य हो जाता है ज्योति नहीं है आत्मा ही स्वयं ज्योति बोधन किया जा सकता है तन्ना द्वितीय कहेंगे यदि मन का अभाव विवक्षित हो न द्वितीय तदानी मानव अभाव तो श्रुति अर्थ नव मन का अभाव स्वप्न कार्य में यह श्रुति नहीं है आत्मने ज्योतिष बोधनात्मक व्यवहार आत्मा में ज्योतिष प्रकाशरूप बोधनात्मक व्यवहार ज्ञान ज्ञापनादि आदि सापेक्ष से और प्रकाश के साथ संबंध होने पर ही प्रकाश होगा तस्वत्यव तबोध साधने प्रकाश प्रकाश मनादि रहने पर ही स्वयं प्रकाशत्व तो बोधन होगा तो मन आदि सत्य मनादि रहने पर भी स्वयं प्रकाशत्व तो बोधयुम शक्य थे नहीं मनादि अभाव श्रुत्यर्थ नहीं होता ऐसा मना आदि का अभाव होगा तो स्वयं प्रकाश तो बोधन नहीं हो सकता है तत्र मान महा ऐसे परमाणु वास्तव में ये अन्य दिवस तत्र अन्य अन्य तो अन्य दिव भिन्न हो अन्य अन्य को देखे अन्य अन्य को व्यवहार करे देखे सन्न से रुच करे ठीक है मैं द्वितीय भाव व्यवहार नास्ती मानवा जब द्वितीय हो तो व्यवहार होता है द्वितीय जैसे हो द्वितीय व्यवहार नहीं होता है मात्रा संसर्गस्त मात्रा है दृश्य दृश्य के साथ आत्मा का असंसर्ग संसर्ग नहीं टीका में दृश्य मात्रा शब्दार्थ मात्र शब्द का अर्थ दृश्य मात्रा क्या असंसर्ग पद असंसर्ग दृश्य के साथ असंसर्ग दृश्य के साथ संबंध नहीं आत्मा का दृश्य संसर्गे सुस्व विशेष विज्ञान अभाव द्वितीय भाव व्यवहारों ना द्वितिया काल में विषय के साथ दृश्य के साथ आत्मा का संबंध नहीं उपाधि के कारण संबंध होता है मन आदि और नहीं मन से संबंध नहीं तो जागृत काल में स्वप्न काल में विशेष विज्ञान होता है सामान्य चिद रूप ज्ञान आत्मा है और विशेष ज्ञान जागृत काल में स्वप्न काल में अन्यथा ग्रहण होता है सशुति काल में ये विशेष विज्ञान का अभाव सामान्य ज्ञान ब्रह्म रूप चिद रूप ज्ञान है विशेष विज्ञान विषय विषय का ज्ञान नहीं होता है उसके अभाव कथन से द्वितीय भावे व्यवहार नास्ती द्वितीय नहीं तो व्यवहार नहीं होता है अतो न द्वितीय कल्प संभवती इसलिए द्वितीय कल्प मनों का अभावित ये ठीक नहीं अतो में मात्र संसर्गस्त से होती यू अस्वूत तत्कश्य स्वात्मस्वरूप हो गया तो कम कि देखे सुनने जाने व्यवहार किसी करें अतो मंद ब्रह्मविद्याम इशंका नुकात्मिद मंद ब्रह्मविद्या शंका हे जो वस्तु ब्रह्मविद नही मंद ब्रह्मविद ब्रह्म में श्रद्धालु तो हे किंतु वस्तु तो नहीं जानते है मुख्य ब्रह्म को नहीं जानते ब्रह्म विधानशंका न तो एकात्म विधान एकात्म को जानने वाले एक स्वरूप आत्मा आत्मा को जानने वाले का ये कथन नहीं है टीका मे नदी स्वयं ज्योतिष बोधनाथम मनादि अभाव नपेक्षित यदि मनादि का अभाव अपेक्षित नहीं स्वयं ज्योतिष विधान करने के लिए तो जागरित में भी स्वयं ज्योतिष बोधन करा सकते है श्रुति में कहा गया अत्र पुरुष स्वयं ज्योति स्वप्न अवस्था का आरंभ करके स्वप्न में स्वयं ज्योतिष बताया यदि का अभाव न पीछे तो जागरित भी तरी तद बोधन संभवात जागृत काल में आत्मा में स्वयं ज्योतिषोधन ज्ञापन करा सकते है तो अत्र स्वप्नवाची विशेषण अनर्थकम अत्र श्रुति में अत्र पुरुषा स्वयं अत्र सद से स्वप्न अवस्था क्योंकि पहले स्वप्न का आरंभ किया गया श्रुति में तो स्वप्नवाची जो विशेषण अत्र दिया है वो अनर्थक होगा इससे सिद्ध होता है कि मनादि स्वप्न में नहीं रहते केवल आत्मा ही प्रकाश है तब स्वयं प्रकाश वाधन स्वयं प्रकाश बोधन होता है ये शंका करता है पूर्व विशेष एवं सती अत्र पुरुष स्वयं जीति विशेषण अनर्थकम यदि मना आदि रहने पर ही स्वयं प्रकाश बोधन हो सकता है स्वप्न में तो जागृति में भी हो सकता है तो अत्र पुरुष स्वयं ज्योति अत्र जो विशेषण दिया है स्वप्न का वाचक शब्द स्वप्न अवस्था में स्वयं जो ये अनर्थ हो जाएगा <laughs> ये शंका है सिद्धांत कहेगा उत्तर उच्चते ठीक है मैम कि विशेषण बलान मनस्व अभाव सी साधित तो अत्र विशेषण दिया है इसी के सामर्थ्य से मन का अभाव स्वप्न में साधन करना चाहते हो क्यों स्वप्न अवस्था में स्वयं तो मन नहीं रहता है ये कहना चाहते हो अथवा विशेषण से गतिमाते अत्र इसे विशेषण स्वप्न अवस्था के लिए कहा गया उसका फल क्या है ये पूछते हो दो विकल्प करके सिद्धांतिकता है नभाव साधन करना चाहते हो ठीक नहीं मन अभाव अंगीकार अंतर परिचय अंतरहदयाशतपरिचेद से तत्र विशेषणान के मन का भाव मान भी ले तभी अंतरह काश से हृदय के अंदर बुद्धि के अंदर आकाश तत्कृतपरिचेद आकाश के कारण परिचय न होता है आत्मा ये श्रुति सिद्ध है यह स्व हृदय आकाश तस्वीर से ये श्रुति में कहा गया हृदय तो के अंदर आकाश उसमें आत्मा रहता है तो परिच्छेद हृदय-आकाश हृदया द्वारा परिच्छेद आत्मा में सिद्ध है होने से स्वयं जो तुष्ट सिद्ध नहीं होगा यदि परिच्छेद नहीं रहे अन्य प्रकाश नहीं रहे केवल आत्मा रहे तो स्वयं प्रकाश होगा यदि कोई भी रह जाने पर स्वयं प्रकाश उद्बोधन नहीं होगा तो परिच्छेद भी है अंतर हृदय आकाश भी है अवस्था में तुम्हारे मत में भी जो मनो के अभाव मानता है स्वप्न में तुमके मत में भी कत्र स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योतिषोधन असंभव स्वयं बोधन नहीं कर सकते तो विशेष नर्थ है बराबर रहेगा मन के अभाव मानने पर भी हृदया काश हृदया काशी कारण परिच्छेद ये तो रहता है तो स्वयं ज्योतिष बोधन नहीं हो सकता है ये सब अभिप्राय सिद्धांतिक अत्यल्प मिदम उच्च जो आपने कहा मन रहेगा तो स्वयं ज्योतिषोधन नहीं होगा ये अत्यल्प कहते हो और भी आपत्ति यह अंतर्दय आकाश तस्मिन से वृहद आने के हृदय के अंदर आकाश है उसमें आत्मा रहता है ये अंतर हृदय परिच्छ अंदर हृदय के अंदर यदि आत्मा परिच्छन न है इस निश्चित शुतराम स्वयं ज्योतिष बाधित फिर स्वयं आत्मा में बाध हो जाएगा ये ये भी दो से मनादि के अभाव होने पर भी ठीक है मैं परिच्छेद अधिक उन्नत उन्नतरप प्रयोग तरप दिया परिच्छेद स्वप्न अवस्था में हृदय के अंदर आकाश आकाश से परिच्छि है परिच्छि हो गया परिच्छेद है परिच्छेद परिच्छे अधिक विरोधी परिच्छन हो गया तो स्वयं चतुष्ट बहुत विरोधी कोई परिचे नहीं है तो स्वयं प्रकाश होगा परिच्छेद हो गया तो स्वयं प्रकाश तो बोधना नहीं होगा <laughs> इसलिए सुतरामने पर जितने स्वयं चतुष्ट बोधन नहीं होगा कहते हो उसके पे और विरोधी यदि परिच्छेद है परिच्छेद भी नहीं हो तो स्वयं प्रकाश माना सिद्ध हो जाएगा स्वयं जोष्ट बाध्यता दिया तद तो बोधन स्वयं ज्योतिष का बाधा नहीं स्वयं ज्योतिष के ज्ञापन का बाधा को बोधन का स्वयं ज्योतिष का बोधन नहीं हो सकता है आत्मा में तो उसका बोधन तो नहीं होगा नहीं होगा उसका ज्ञापन नहीं कर सकते यदि परिचय देंगे मानेंगे दा यथाश्यद स्वयं ज्योतिष में बाध्यता कहेंगे स्वयं ज्योतिष का बाद हो जाए वास्तव यदि स्वयं ज्योतिष तो हो जाएगा वास्तव से तसे बाद अनासंख्य यदि वास्तव है उसका संख्या कैसे करेंगे इससे उसका बोध ज्ञापन नहीं हो सकता है <coughs> यद्यपि सपने अंतर हृदय सम्यक जो स्वयं ज्योतिष बोधयितम न सक अंतर हृदय आकाश होने से स्वयं ज्योतिष सम्यक ज्ञापन नहीं कर सकते है पूरा पिछाता है सम्य... अंतर्दय आकाश है उसके द्वारा परिच्छेद हो जाता है तो आत्मा में स्वयं ज्योतिष ज्ञापन नहीं किया जा सकता है दोष तुल्य तुल्य तो दोष बराबर है फिर भी अंतर्दय आकाश तो रहेगा परिच्छेद रहेगा और मन का अभाव यदि हो गया स्वप्न मन स्वभाव है न तदबोधन प्रतिबंधक से तदबोधन स्वयं ज्योतिष बोधन आत्मा में स्वयं ज्योतिष स्वयं प्रकाश बोधन ज्ञापन का जो प्रतिबंधक एक प्रतिबंध है के माना रहेगा तो प्रतिबंध कौन से संयोतिषरण नहीं होगा दूसरे प्रतिबंध के से भी आकाश परिचे नहीं होगा दो प्रतिबंधक से एक मन का अभाव जी मान लिया तो प्रतिबंधक से अर्ध से अभाव आधा प्रतिबंध का अभाव हो गया मन का अभाव होने से पूरा दो प्रतिबंधक थे एक परिच्छेद अंतरहदय आकाश और एक मन मन का अभाव हो गया तो दोनों में से आधा प्रतिबंध का अभाव हो गया और अदूरो विकर्ष दूर होता है अधूर में तो अल्प अल्प दूर में <coughs> स्वयं ज्योतिष सपने बोधित सक्य स्वप्न में स्वयं ज्योतिष ज्ञापन किया जा सकता है ये तद विशेषण अर्थवत्ति संकब अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिष दिया है विशेषण सार्थक होगा यदि मन का अभाव मानेंगे तो थोड़ा दूर में संयुतिष बोधन हो सकता है दो प्रतिबंधक की अपेक्षा एक प्रतिबंधक रहेगा तो ज्ञान बोधन किया जा सकता है ऐसा शंका करता पूर्व पूर्वी सत्यम एवं अयम दोषो अंतर हृदय आकाश रहे तत्कृत परिचित रहेगा तो स्वयं बोधन करना कठिन है नहीं होगा यद्यपि सोष होगा तथा तो स्वप्ने केवल या स्वयंजे न अर्धम तावत अपनीतम भारत चेत स्वप्न में यदि आत्मा केवल है अर्थात तो मन नहीं रहे मन अभाव होने से स्वयं ज्योतिष स्वयं ज्योतिष मान हो जाएगा अर्धम तावत तो भारस्य से अपनीतम भार का अर्ध हटेगा प्रतिबंध है, भार जो प्रतिबंध कथा एक मन रहने से और एक अंतर्दय आकाश कृत तो परिचय रहने से मन का अभाव मानने से अर्ध भार अपनी हो गया तो स्वयं बोधन हो जाएगा चेटी स्यादि सियादन तथापि विशेष सत्यम एवं तथापि दोष यद्यपने तथा करें कि अर्थ करना तथापि सपन में केवल होने से मन के अभाव से संयुतिष सु हो जाएगा केवलतया मन सभाव नित्यर्थ मन नहीं रह आत्मा केवल अर्धम भारस्पण भार क्या है प्रतिबंधक प्रतिबंधकता एक अंतृद आकाश गृत परिछेद और एक मन मन का अभाव हो गया तो आधा प्रतिबंध घटि गया शेष बोधन तो सुस्रुपते भविष्य अभिप्राय अरे बाकी शेष का बोधन ज्ञापन सुस्रुप्त हो जाएगा मन का अभाव हो गया और बाकी का परिचे समाप्त हो जाएगा सुस्रुत में एवं तरी सुस्रुत सर्वस्या अभाव आश्रीत सम्यक बोधन विवक्षणी न संभवती सिद्धांतिकता ऐसा सामान्य पर सुस्वत में सब का अभाव को मान करके सम्यक बोधन ज्ञापन करना स्वयं प्रकाश विवेक्षा करना है किंतु वो संभव नहीं में और कुछ प्रतिबंधक नहीं रहता है यह बात नहीं तथा तो बहु प्रतिबंधक से विद्यमान तो दी क्या वहां भी बहुत प्रतिबंधक है स्वयं प्रकाश तो बोधन करने के लिए सिद्धांतिकता है ना तथा पूरी तथ्य नाते है पूरी तथ्य नाड़ी संबंधा श्रुते है पूरी तथ्य नाड़ी संबंधा टीका में तत्री सुश्रुति सुस्वती काल में पूरी तत्व संबंध है तो संबंध होने से परिच्छेद हो गया स्वयं प्रकाश बुद्ध नहीं होगा आगे तथा पुरुष में अर्धभारेगा ये नहीं प्रतिबंधक रहेगा तो स्वप्न में अर्ध प्रतिबंधक हट गया ये जो कहते हो अभिप्राय ये झूठा है स्वप्ने भी तत्पि का स्वप्ने भी पुरुष से स्वयं ज्योतिष पुरुष स्वयं प्रकाश होने अर्धभार हट गया अर्ध प्रतिबंध घट गया मन के अभावेंगे सर्वभार अपने सदा स्वप्ने अर्धभार अपने अभिप्राय बन नहीं तुम शक्य थे जन सद अस्त अवस्था में यदि सब प्रतिबंध हट जाए तो स्वप्न में, में, तो में मन के अभाव से आधार भार प्रतिबंध घट गया ये अभिप्राय वर्णना कर सकते हैं नदस्थी तदर्ति में तो सर्व प्रतिबंध का अभाव नहीं क्योंकि तत्रा भी पूरी तत्व नाड़ी सुश्वत का संबंध है तो अत्र विशेषण तथा अनाथक माने के अभाव सपने में मान तो भी अत्र अत्रशेषण अर्थक अनाथक वाई तभी आगे पूर्वता है तभी विशेषण से तो अत्र पुरुष में अत्र विशेषण दिया है उसका फल बताना चाहिए यदि द्वितीयम संकट द्वितीय पक्ष में जो विकल्प गया था उसकी गति बताओ कथन तर अत्र पुरुष स्वयं में अत्र विशेषण दिया उसका क्या प्रयोजन तो है ये पूरा पिछता है कथन तर अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिथी सूत्र में क्यों कहा टीका अत्र स्वप्न महिमान अनुभवती ये विचार चल रहा है अथर्वेद के अंतर्गत ये प्रश्नों को निषदे असपने महिमान अनुभवती अथर्व शाखा वाक्यार्थ कथनावसर वा है अथर्वेद के अंतर्गत अर्थर्वेद की शाखा में जो वाक्य वाक्य है अत्र स्वप्न महिमान अनुभवती उसका अर्थन कथन चल रहा है इसके अवसर में इस समय वो कानून श्रुति गो दिया पूरी ती नाड़ी सुषे अत्रायम अत्र पुरुष स्वयं ज्योति अत्र पुरुष स्वयं ज्योति ये में आया वो गत विशेषण वहाँ जो अत्र विशेषण दिया अत्रायम अत्र पुरुष ये कानू शाखा में आया वाक्य गृहदारणिक में वहाँ जो अत्र विशेषण दिया उसका फल न बक्त क्या उन्हें कहना ये अथर्वेद के अंतर्गत अत्र स्वप्ने महिमानम अनुभवती ये विचार चल रहा है और कान श्रुति बृहदार नहीं कहना है अत्र पुरुष स्वयं जीत उस अत्र का विशेषण का गति फल न वक्तव्या प्रकृति अनुभव गया प्रकृत में उसके साथ कोई संबंध नहीं ऐसा वस्तुतः सिद्धांत नहीं सिद्धांत एक देशी कस्थित सिद्धांतिक एक को मानने वाले एक देशी कस्थित <laughs> कोई मंद ऐसे कहता है बीच में मुख्य सिद्धांत आगे कह अन्य शाखा तो आज अनपेक्षा वो अन्य शाखा है वो तो कानो शाखा है अभी तो हम अथर्दा विचार करते उसकी अपेक्षा ही नहीं चेत पूर्वे कहते ना ये ठीक नहीं पूर्व पे समझदार है कहता ऐसा कह करके उत्तर देने से नहीं समाधान होगा अन्य शाखा में कहा गया तो उसका यहाँ विचार नहीं अर्थ नहीं सर्वेदांत तो प्रत्यय न्याय ना श्रुत्या विरोध एक से अथर्वश्रुतरोधन एक्वाक्यतृत्यथ वर्णनीय तद विरोधों वक्त पूर्ववाद यहाँ पूर्वदात प्रत्यय चोदनाशेषा ब्रह्म सूत्रमावेदा के द्वारा प्रतीयम उपासना एक प्रतीयम उपासना भिन्न भिन्न नहीं चोदनाशेषा चोदनादी बराबर है वाक्य बराबर है और जिस प्रकार उपासना कहा गया है, समान होने से सब अलग अलग वेदांत में कहा गया उपासना भिन्न-भिन्न नहीं प्राण उपासना किस शाखा में अन्य अन्य में कहा गया कहीं कुछ विशेषण कहीं कुछ विशेषण किंतु प्राण उपासना एक ही है सब विशेषों को लेकर करके चिंतन करना यह ब्रह्म सूत्र में विचार आया सब शाखा में अलग अलग शाखा में अलग अलग वाक्य होने पर एक विषय में विचार आता है स वाक्य का अर्थ समन्वय करके एक वाक्य तो करके बोधन करना एक अत्र एक प्रकार अर्थ अन्य तो अन्य, तो अन्य प्रकार अर्थ तो उसका समन्वय करना पड़ेगा यह नहीं कि अन्य शाखा है उसको छोड़ दो इसका विचार चल रहा है ऐसा नहीं यहाँ चल रहा है अथर्वय देखे अत्र स्वप्न महिमान अनुभूति यहाँ स्वप्न देखता है मनो और वहाँ का अतराय पूरी से तो स्वप्न अवस्था में स्वयं कहा गया तो उसमें स्वप्न अवस्था के लिए यहाँ भी स्वप्न अवस्था में चल रहा है दोनों का समन्वय करना पड़ेगा ये पूर्व सीखा है <coughs> सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय ब्रह्म सूत्र के इस न्याय के अनुसार अथर्व अथर्वस्त अविरोधे न अथर्वस्ति के साथ अविरोध करके कानून शाखागत वाक्य का अर्थ वर्णन्य करना है ये एक वाक्यता एक अर्थ प्रतिवाद कथन श्रुत्र अर्थ से वर्णनीयवाद करना है तद तो अविरुद्ध अभी वक्तव्य हो कान शाखागत श्रुति अर्थ के साथ यहाँ श्रुति का अर्थ अविरुद्ध होना चाहिए यदि पूर्ववाधिक है न अर्थिक एक अर्थ ईष्ट है में सपना में मन नहीं रहता है तो वहाँ भी कारण शाखा में वही कहा जाएगा यहाँ भी वही कहा जाएगा और का शाखा में अतरायपुर स्वायम जितने कहेंगे वहां मन नहीं है और यहाँ कहेंगे मन है ऐसा भेद नहीं होगा एको ही मर्थो। तो एक ही आत्मा सर्व वेदांता नर्थ बीजापित एक ही शुद्ध आत्मा है सर्वेदांत का अर्थ वही ज्ञापन कराने को इष्ट है तस्मा युक्त सपने आत्मा न स्वयं ज्योतिषपतिर्भत श्रुति में स्वयं जोष कहना आत्मा में स्वयं ज्योतिष कथना में ठीक है श्रुति यथार्थ तत्व यथार्थ तत्व का प्रकाशिक क्या है प्रकाशिक क्या ठीक है प्रकाशिकवा त्यज्यता अत्र ज्योति जो कानूति में अत्र विशेषण दिया उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा अर्थ नहीं कुछ है तो व्यर्थ समझ लो छोड़ो इसको अतः ऐसा ऐसा नहीं कर सकते श्रुते यथार्थ तत्व प्रकाशक यथार्थ तत्व प्रकाशिक व्यर्थन ही हो सता है ठीक है स्वाध्याय अध्यव्य अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्यव्य अध्ययन विधि स्वाध्याय सो शाखा अध्ययन करनी चाहिए अलग अलग शाखा वाले की अलग अलग विधान करे संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया गया अध्ययन विधि से वेद अध्ययन विधान किया गया वेद अध्ययन का प्रयोजन क्या है ये मीमांसा विचार किया गया अध्ययन का फल अर्थ ज्ञान केवल अक्षर प्राप्ति अर्थाव बोध का फल कत्वात्थ अर्थ का अवबोध ज्ञान ही फल अध्ययन का तो ज्ञान होगा तो जिसका अर्थ ज्ञान होगा उसे कुछ प्रयोजन भी होना चाहिए इसे प्रयोजन बद अर्थ बोध का होना चाहिए तुल्यमच सांप्रदायिक मिति न्यायाच ये भी ब्रह्मसूत्र में संप्रदाय के गुरु परंपरा प्राप्त संप्रदाय से प्राप्त स्वाध्याय विधि स्वाध्याय विधि के द्वारा ग्रहण किया गया संपूर्ण वेद तो एक भी अक्षर उसमें व्यर्थन नहीं हो सकता है इसलिए कोई अन, त्याग अर्थ नहीं अनर्थक कार्य कर त्याग नहीं कर सकते विधान किया गया तो उसका कोई प्रयोजन ही इतने अक्षर मात्र से आप अनर्थ का द्वितीय किसी शाखा में कहीं भी एक अक्षर भी अनर्थक नहीं हो सकता है और वाक्य पद अनथ किस होगा एवं एक देश ने दूषित दिया क्या पूरा एक देश ने कहा था कि अन्य सखागत यहाँ विचार नहीं करना तो उसका दूषण करने पर अभी सिद्धांत उत्तर देता है उत्तर माह एवं तरही श्रृणु श्रुत्यर्थम हित्वा सर्वम अभिमानम ऐसा दिदी है तो श्रुतिका अर्थ सुनो सर्व अभिमान हित्वा सब अभिमान को छोड़कर श्रवण करो अभिमान ही प्रतिबंध बड़ा विरोधी न तो अभिमान न वर्ष सत्यना श्रुत्यर्थ ज्ञान तो शक्य अभिमान से वर्ष सत्यना सौ वर्ष से भी श्रुतिका ज्ञान नहीं होगा सार भी पंडित मन नहीं जितने अपने को पंडित मानने वाले बुद्धिमान हो अभिमान के द्वारा रख के श्रवण करे वर्ष सत्यना भी श्रुत्य अर्थ ज्ञान तो न सके श्रुति अर्थ जानने की जिसकी इच्छा है अभिमान को छोड़ करके निरपेक्ष होकर तो के श्रुति अर्थ श्रवण करे तो श्रुति अर्थ ज्ञान होगा और अर्थ के ज्ञान नहीं होकर के अपने कुछ दुराग्रह लेकर बैठे रहेंगे तो की कुछ हानि नहीं ना किसका कुछ बिगड़ेगा अपनी हानि है किसी दुराग्रह नहीं लेकर के अभिमान को छोड़ करके स्पष्ट सरल होकर स्पष्ट श्रवण करे तो स्त्रुति अर्थ ज्ञान होगा आचारहीन न पुनंति वेदा सदाचार हित तो के वेद ज्ञान नहीं करते वेद जन्य ज्ञान उसको नहीं होता है तो अभिमान दर्प छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक विधिवत श्रवण करे तो अर्थ ज्ञान होता है तो सिद्धांत कहता है सुनो सुनोका तरी आ मुख्य श्रुति का जो मुख्य अर्थ पहले उसको बता दो पहले पूर्व पीछे कुछ कहता है एक देश कुछ कहता है इतने ही से करना क्या जरूरत है पक्षांतर आशंका तो अभ्याम अन्य पक्ष की आशंका उसका निराकरण ये सब करने की अपेक्षा मुख्य जो श्रुतिका तो यही पहले बता दो इतने आशंख्य पांडित्य अभिमान वो यथावत अर्थ बोधे अनधिकार जिसे पांडित्य अभिमान है हम बुद्धिमान समझदार है सामान्य कोई भी अपने में पांडित्यकार शास्त्र ज्ञान होने पर सामान्य कोई भी अपने को मानता है मैं बड़ा बुद्धिमान हूं मैं बड़ा समझदार हूँ अभिमान होना पांडित्य होने पर ही अभिमान होगा नहीं पांडित्य नहीं रह अभिमान है थोड़े कुछ ज्ञान हुआ जानता हम शास्त्र तो नहीं पढ़े क्यों हम विचार माने हम ठीक जानते हैं ये अभिमान किसी का भी हो सकता है पांडित तो अभिमान है बताओ कुछ कुछ तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं अभिमान हो जाएगा नहीं पढ़ने पर भी अभिमान होता है जो सुंदर है अपने को सुंदर मानता है जो अत्यंत असुंदर है वो भी अपने को कम सुंदर नहीं मानता है वो भी मानता है बड़ा सुंदर कुछ असुंदर कुछ खराब है तो बहुत काली है बोलता सब खरी फिर मेरा दांत बड़ा सुंदर है मेरा नाक सुंदर है तो सुंदर भी सुंदर अल्प समझदार भी अपने को अभिमान करता है कोई इस प्रकार नहीं समझ वाले करते तप ज्यादा नहीं करना चाहिए कि अभिमान हो जाएगा ये सब व्यर्थ ऐसा नहीं अभिमान के लिए कोई आवश्यक नहीं नहीं हो करके अभिमान होता है कुछ नहीं होकर के थोड़ा समझ आया मैं बहुत जानता हूँ अपने को बहुत मान्य वाला स्वाभाविक ही अधिक मान्य वाला अज्ञान से होता है तो अभिमान जब तक है यथाबोध अर्थबोध है अनधिकारा तो अर्थबोध में अधिकार नहीं तो आचार्य का क्या बिगड़ जाएगा यदि अभिमान के अश्रद्धा से कोई श्रवण करे कुछ नहीं होगा तो तो अभिमान अवतार चिकित्सा अभिमान को नष्ट करने के लिए तो दिया नाना पक्ष निरा अलग अलग पक्ष का निराकरण कर क्या ये वक्त सर्वम अभिमान निरस्य इत्यादि उत्तम इसलिए सर्व अभिमान को निराश करके जो पुराया हित सर्वम अभिमान इसमें सर्व अभिमान से कहीं पाठ होगा सब अभिमान अतिशंकनीय नहीं श्रुति में कहा गया तो यथार्थ है कैसा है उसको समझना है और उसमें शंका नहीं करना है तद बलाद सपनाद हृदय आकाशादी सत्य भी में हृदयाकाश रहे पूरी तत्व संबंध भी रहे मानवी रहे रहने पर भी रहे तो संबंध प्रतीत अभा हृदयाकाश रहने पर भी हृदयाकाश के संबंध की प्रतीत नहीं होती तो रहने पर भी उसका संबंध ज्ञान नहीं होने से विद्यमान स्यापे आप अविद्यमान तुल्य विद्यमान होने पर अविद्यमान तुल्य हो गया क्योंकि रहने पर भी संबंध ज्ञान नहीं होता है संबंध ज्ञान नहीं होने से अविद्यमान तुल्य हो गया तो आत्म न केवल तो आत्मा केवल हुआ अन्य रहने पर भी उसके संबंध प्रतीत नहीं होता है प्रकाश और दर्शनार्थ सपने में प्रकाश होता है ज्ञान होता है सपन दर्शन करता है अन्य कोई है उसमें निश्चय नहीं होता है और प्रकाश दिखता है इसे स्वयं ज्योतिष मिति बोध स्वयं ज्योतिष्ट ज्ञापन कराना है यद्यपि सपने में सपन दृश्य सब है किन्तु दृश्य वास्तव नहीं है आगे निश्चय होता उठने के बाद कहता है ऐसा नहीं था झूठा में देखा सपने सूर्य चंद्र भी का दिखता है तो देखने पर उठने पर कहता है चंद्र कुछ नहीं था मुझे लगा मुझे लगा सूर्योदय होगी दिन हो गया फिर रात हो गया ये सब प्रादिभाषी वास्तव नहीं निश्चित है इसलिए स्वप्न में अन्य कुछ नहीं होने पर भी प्रकाश ज्ञान होता है सपनों का इसलिए मनस अभाववादी ना भी एवं मनस सत्य भी तो वासना में मन को अभाव मानने वाला जो कहता है पूर्वी मन नहीं रहेगा स्वप्न में मानने पर भी ऐसे मान बोधन करना है सब से सत्य भी जैसे मन के अभाव आदि भी मानता है करना है। इसी प्रकार मन रहने पर भी वासनामय गज तुरगा सिद्धांत ही कहता है मन तो रहता है कि मन उस समय क्या होता है विषय रूप से परिणत हो गया सपने में जो विषय दिखता है उसमें मन ही मन का परिणाम और वासनामय गज गज तुरगा हाथी घोड़े आदि सर्प शत्रु मित्र जड़ चेतन सब दिखता है जो जो दिखता है उस वासना में है मन में वासना है और वासना से मन का ऐसे परिणाम होता है विषयता परिणाम ऐसे वासना में विषयत्व परिणाम होता है मन और स्वप्न जो दिखता है मन स्वयं दृश्य हो गया दृश्य तो आच दृष्ट दृष्टा के दृश्य हो गया मन दृश्य रूप से बन गया इसलिए तत्व भेदन विवेकता श्रुत्या स्वप्रकाशत्म बुद्ध थी भिन्न रूप से आत्म है उदृश्य बन गया दृष्ट उसे भिन्न है साक्षी स्वयं प्रकाश है विवेक करके सूत्र में स्वयं प्रकाश तो गांव किया जाता है यथाभाष में यथा हृदया तत्सबाभात तथा विविच दर्शय शक्य थे आत्म न स्वयं ज्योतिष न बाध्य थे हृदयाकाश में सपनावस्था में सस्वती में पूरी तति नाड़ी में हुआ, हुआ जीव तो संबंध होने पर भी संबंध नहीं संबंध की प्रतीत नहीं होती वास्तव संबंध तो ही नहीं उसे विवेक पृथ्वी करके दिखा जा सकता है इसलिए आत्मा न स्वयं ज्योतिष आत्मा में स्वयं ज्योतिष का बोधन हो सकता है तो बाध नहीं होगा ठीक इसी प्रकार एवं मन अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भुत वासनावती मन में वासना, वासना उद्भुत हो जाती उसका का, कारण है का निमित्त है अविद्या काम कर्म अविद्याण है कामना वासना है कर्म है पुण्य पाप उसके अनुसार मन में वासना उद्भुत हो जाने पर स्वप्न दर्शन होता है कर्म निमित्त वासना वासना अविद्या अभ, अन्यत वस्तुअन्तर्मय पश्यतः वासना उद्भूत होने पर अन्य वस्तु देखता है वासना, वासना अन्य वस्त वस्त दिखता है स्वप्न में कर्म पुण्य पाप कर्म के कारण कर्म निमित्त वासना अविद्या वासना से अविद्या अविद्याज्ञान से अन्य वस्तुअतर में पश्यता वस्तुअंतर जैसा अपने से भिन्न दिखता है स्वप्न दर्शन के लिए भी पाप कर्म कारण वासना कारण अविद्या ऐसे अन्य जैसे दिखता है सर्व कार्य करने प्रविवृत्त से जो दृष्टा है सब कार्य कर्ण शरीर इंद्र से भिन्न है वास्नाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो दृश्य वासना ही है मन में वासना है वही मन ही दृश्य रूप सपन में बन जाता है वो दृश्य है दृश्य से अन्य होता अन्य अन्य से है दृष्टा अन्यत्वना द्रष्टुर अन्य दृष्ट से भिन्न है भिन्न होने से सब दृश्य अलग है मन भी दृश्य हो गया स्वयं ज्योतिष सुदर्पित तार्कि न बारियत में शक्य अतने दर्पण वाले तार्किक जितने भी तर्क करने वाले हो आत्मा में स्वयं ज्योतिष का वारणा नहीं कर सकते तार्किक का लोग ऐसा नहीं मानते आत्मा को स्वयं प्रकाश आत्मा तो जड़ मानते उसमें चैतन्य बुद्धि आदि मानते बुद्धि आदि संबंध से आत्मा में चैतन्य नहीं तो आत्मा में चैतन्य है ऐसा कहते बुद्धि के सम्बुद्धि अलग उत्पन्न होती है उसके संबंध से कहते तो ऐसा सुदर पिना पीतेना भी तार्किक नहीं कर सकते स्वयं ज्योतिष श्रुति अर्थ है है उसका वारण नहीं कर सकते मन से अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भुत वासनावती दिया सत्य भी मन से सत्य भी मन रहने पर भी सपन में मन चेत अविद्यादि निमित्त वसाद गज तुरगा रूप अभिव्यक्त वासनावत मन यदि अविद्या के कारण गज तुरगा रूप से अभिव्यक्त वासना वाला है तरी जागृति वहमतया प्रती मन यदि अभिव्यक्त होकर के दृश्य तत्व रूप बना जैसे जागृत काल में मन के साथ अहम बुद्धि होती है इसी प्रकार स्वप्नों में भी अहम गज अहम ऐसे ज्ञान होना चाहिए जैसे जागृत काल में मन के साथ आदत में होकर के अहम सोचा मनुष्य इत्यादि वाहन होता है तो ही स्वप्न मन उपाधि का ही आत्मा सपना में है यदि मन ही परिणत हो गया तो गज आदि में अहंत नान होना चाहिए ईदंत क्यों भान होता है न ईदंत ईदंत नहीं होता होना चाहिए इस संख्या कहते होता है कर्म निमित्त कर्म निमित्त वासना रूप विद्या से अभिव्यक्त होता है तथा प्रतिम्बिना स्वप्ने भोगास इधन तेना गज तुर्ग प्रतीत नहीं हो तो भोग नहीं होगा सपने में पाप कर्म का फल है जब दुख मिलता भय में होता है पुण्य पाप का फल ही सपना दस भी पुण्य पाप कारण है ऐसे प्रतीत नहीं हो सर्प तो भय किस होगा अहम सर्प मानेगा तो उसमें भय क्यों करेगा इधम सर्प अहम सर्प देखेगा तो भय होगा कष्ट होगा तो तथा प्रतीत में ना आदम तुन प्रतीत नहीं हो स्वप्न में सुख दुख भोग नहीं हो है भोगे सुख दुख अन्य साक्षात कर नहीं हो सकता है स्वप्न भोग प्रद कर्म भोग देने वाले कर्म कोई विशेष है। जागृत काल में भोग देने वाले कर्म अलग है स्वप्न भोग प्रद जो कर्म वो कर्म है निमित्त उसके कारण जागृति गजादि नाम ईदंत अनुभव है ना जागृत काल में गज दुर्गा देखता है ईदंत न करता है उसकी वासना भी ऐसे रहेगी तद वासना वा के, के कारण ही वासना से मन से वासना मन में मन से वस्तुअंतरवत प्रतीत ईदन तया ही प्रतीत होती वस्तुअंतर्वत क्योंकि जागृतिकाल में देखता तो है उसकी वासना से स्वप्न काल में भी ऐसे प्रतिति होती इधम च मनसो मनस विषयत्व विषयत्व संभवाद विषय आत्मा न प्रकाश रूपत्म दृष्टा का जो विशेषण दिया है ऐसे देखते वाले पश्चात ये जो विशेषण दिया है मनस विषयत्व मन स्वयं विषय हो गया दृश्य हो जाता है सपन में वासना में एक विषय रूप से परिणत हो गया विषय होने से वो विषय नहीं हो सकता है विषयी तो भिन्न है विषय होता है दृश्य उसको दृघ देखने वाला उसे भिन्न विषय ही तो विषय होता है आत्मा विषय होता है प्रकाश रूप नहीं दृघ रूप आत्मा, आत्म आत्मा ही प्रकाश ही, ही कहने के लिए यह विशेषण दिया है पश्चपन पश्चात देखता हुआ वस्तुंतर में पश्चात मासे में सर्व कार्य करने प्रवृत्त से द्रष्टुर स्वप्न देखने वाले दृष्टा और देखने वाली दृघ रूप विषय ही और स्वप्न विषय है जागृति आदित्यादि कार्य ज्योतिषाम जागृत काल में आदित्य आदि से चंद्र अग्नि आदि कार्य रूप ज्योति है और चक्षुरादि कर्ण ज्योतिषा चक्षुरादि इंद्रिय ज्योति है जागृत काल में सत्वना तत्सकीर्ण तो तो से युक्त है सब ज्योतिष निश्चित है इसलिए आत्मा न स्वयं ज्योतिषम स्वयं ज्योतिषम दुखे न बोध ज्योतिष कैसे निश्चय कैसे अन्य कोई प्रकाश नहीं रहे आत्मा प्रकाश रहे तो स्वयं प्रकाश सिद्ध होगा असूर्य चंद्र अग्नि आदि प्रकाश है इंद्रिय है तो स्वयं ज्योतिष बोधन होना कठिन है सपने तो तथा भावा जागृत काल में होने वाले जो ज्योति कार्य ज्योति चंद्र सूर्य आदि चक्ष स्वप्न में नहीं रहता है इसलिए इत्यादि विशेषण कार्यक्रण प्रवृत्त से कार्य हे शरीर नहीं लेकर ज्योति सूर्यचंद्र आदि कर्णरूप इंद्रूप ज्योति भिन्न हे आत्मा स्वप्न आदि कार्यकरण ज्योतिषा भाषमान भी शंका करते सप्ने में तो कभी सूर्य चंद्र दिखते है तो सूर्य चंद्र आदि कार्य ज्योति का अभाव कैसे सपने आदि कार्य करण ज्योतिषाम कार्य रूप सूर्यचंद्र आदि का भान होता है चकुर आदि इंद्रिय भी सपने में लगता है चक्षुर से दिखता है तो कार्य करण नहीं कैसे भान होता है भाषमा ने भी वासना मात्र वस्तुतः सूर्य इंद्रिय व स्वप्न में काम नहीं करते नहीं रहते वो तो वासना मात्र है दृश्यवाच तो उद्दृश्य अनुभवी माना विषय प्रकाशन सामर्थ्यम वो विषय प्रकाशन करने की समर्थन ही उदृश्य है जागने प्रकाश चंद्र नहीं था कि सूर्यचंद्र दिखा विषय प्रकाशन सामर्थ्य वासनाभ्य इत्यादि विशेषण इसलिए दिया वासनाभ्यभ्य दृश्य रूपे वासना ही दृश्य रूप वो जो स्वप्न में दिखते है वो वासना में है प्रतिभाषी वास्तवन ही एत विशेषण ही सपने भूत स्वयं ज्योतिष से बोधयु शक्यता ये सब विशेषण देने से स्वप्न में ही एवं भूते मान रहने पर भी सपना में स्वयं ज्योतिष से बोधित्व क्योंकि मानदृश्य हो गया स्वयं ज्योतिष बोधयुम शक्यता स्वयं ज्योतिष ज्ञान करा जा सकता है अन्यत्र असंभवा इसी प्रकार जागृत काल में स्वयं ज्योतिष बोधन करना असंभव है क्योंकि वह बाह्य सूर्यचंद्राद्योति इंद्रिय विज्योति अत्र अयम श्रुतौ अत्र आय पुष् स्वयं ज्योतिष जो दिया है स्वप्न विशेषण ग्रहण अर्थवत्त स्वप्न विशेषण कथन क्या है साधक उत्तम समझना दृष्टि स्वयं जोष्ट सुदर्पितना तारकिक न बारयुम शक्य है राशि स्वयं जोष्ट सिद्धम अन्य स्वयं ज्योतिष सिद्धों उसको कोई वारण नहीं कर सकता है। अतः कारण स्वप्न मन स्वभाव विवक्षा कारण में मन का अभाव विवक्षा करके ही अत्र कहा गया ऐसा नहीं है ऐसा कोई कारण नहीं तद विरोध अभाव स्वप्न सपने में मन रहने पर भी स्वयं जोष्ट का कोई विरोध नहीं क्योंकि मनोषण तो दृश्य बन गया वासना में दृश्य हो गया तो मनो दृघ रू विषय नहीं हो सता मन विषय उसे भिन्न है अत्र देव शब्द नहीं इसलिए अत्रुभवती इसी प्रश्नो पर देव शब्द नैव मन से उत्तम आगे पर देव मन मन में एक होता है इसे कहा गया मन ही यहाँ कहा गया देव सदस्य मन परे देव सब इंद्र एक हो जाते हैं पर देव मन को कहा तो मन देव सदस्य मन ही बहुत ये जो कहा गया पहले उपसंहार करते तस्मात साधु उत्तम जो कहा गया ठीक कहा गया मन से प्रलिनेशु जब इंद्रिय मन में लीन हो जाते हैं और लीन भी इसे कहा गया है मनो उनका इंद्रिय का कारण नहीं उनसे लीन नहीं हो सकता है अपने व्यापार छोड़ करके केवल मनो व्यापार रहता है वो अपने व्यापार क्या करके रहते हैं ये लीन होगा अप्रली चो मन लीन नहीं सपन काल में रहता है मनो में में है है कहा गया सपन मनोवेश नाम उपर तत्वाद विषय संबंध विशेष संबंध नहीं कथम मनस्सो महिमा अनुभव इंद्रिया नाम उपर तत्वाद स्वप्न काली इंद्रियो अपने व्यापार से उपरत होगी विशेष संबंधवाद उपर तो हो गया तो विषय के साथ इंद्र का संबंध नहीं रहा अब मन क्या भी विषय के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है इंद्र के द्वारा कथम मन स महिमा अनुभव तो मन कैसे महिमा विभूति का अनुभव करेगा ऐसा शंका करता है पूर्वी कथम महिमा अनुभवति अनुभव थी महिमा को अनुभव कैसे स्वप्न करता है प्रश्न बहुत उच्च करेगी सिद्धांत करेगा पूर्व ज्ञात सेवने ज्ञानाथ स्वप्न में जो दर्शन होता है पहले ज्ञान का ही ज्ञान होता है दर्शन होता है तासना मात्र स्वप्न दर्शन वासना मात्र ही वास्तव नहीं जो दृश्य दिखता है वासना ही और तो न इंद्र अपेक्षा वासना होने का इंद्रियों की अपेक्षा नहीं जैसे स्मरण करता है मनोराज्य करता है इंद्रिय के बिना इंद्रिया की अपेक्षा नहीं ऐसे स्मरण करता है स्वप्न भी वासना मात्र दृश्य है इसलिए इंद्रिया की अपेक्षा नहीं इस अभिप्रा से उचित है जन्मित्र पुत्रदि पूर्व दुष्ट मित्र को पहले दिखाता पुत्र आदि को दिखाता आदि से हत्या आदि दिखाता तुक्त मन पुत्र मित्र आदि वासना समुदूतम पुत्र मित्र आदि की वासना से उद्भूत हो जाता है मन में पुत्र मित्र इव अविद्या पश्य मानता है ठीक है ज्ञान मित्र पुत्र बा पूर्व दृष्टवान पहले देखा था तदेव दृष्ट पुत्र आदिभुत वासना से उद्भूत हो जाता है प्रकट हो जाता है बा उस बासना में यह मित्र पुत्र स्वप्न दिखता है अभिद्या पश्यती दिखता है इति दृष्टवान इत्यादि पद अध्यान वाक्य में जैसे दिखा था ऐसा ज्ञान से पुत्र मित्र दिखता है अन्यथा पुत्रमित द्वितीया शब्द से अन्याय दृष्टवा दि तो उसको दिखता है जो दिखा था पर उसको दिखता है इस अध्यय करना नहीं तो यदि दिष्टम अनुप्यति नहीं भाष्य में आया युत्र मित्रम इव अविद्या पश्यती मनती यहाँ पुत्र मित्र आदि दृष्टवान दृष्टवान अध्ययन करके जो दिखा था वैसा दिखता है भाष्य में जो आया आयादना वास पुत्र मित्रम पश्यती इसमें दृष्टवान ऐसा करना जो पहले दिखा था दृष्टवान इत्यादि पद अध्यारण जो पहले दिखा था उसको अभी दिखता है नहीं तो पुत्रम इतनी के साथ शब्द का यत तो पुत्रम दृष्टम यत तो पुत्रम दृष्टवान जो दिखा था ऐसा अन्य का नहीं तो अनन्य हो भाव ने दर्शन आयुगा तो मन उत्तम वो कहा गया पश्यती तो वह देखता है से मानता है वस्तु तो देखता नहीं है चक्षु नहीं तो देखेगा कैसे चक्षुरा दर्शन नहीं हो है ऐसे देखता जैसे लगता है दर्शन मन्यते देखा जैसे लगा उठने वादी कहते हैं मैं स्वर हथी देखा जैसे लगा अंक पतंको सुहा है और सरलता मैं देखता हूँ प्रातृतिभाषिक कल्पिता तथा तथा भाष्य में तथा श्रुतम अर्थम जैसे सुना गया है पहले सुना था तो वाषण या अनुसुणती व फिर सुनता जैसे देश दिगंतरीश्च देश अन्य दिशा में देखा था देशांतर दिगंतरी अन्य देशों में अन्य दिशा में प्रत्यनुभूतम प्रत्यनुभूत का अर्थ पुनः पुनः तत्प्रत्यनुभूतम अनुभव थी अविद्याम चन्म नहीं अदृष्टम च जन्मांतरदृष्टम अन्य जन्म ही देखा गया ठीक है तथा अत्र अर्थ श्रुत तमेव श्रुतम अर्थम इत अध्यण जो दिखा था उसको फिर भी स्वप्न में दिखता है श्रुति योजना के नाम देशो नदी तीरादि दीक प्राची दी। आदि प्रत्यनुभूतम प्रति बार बार बार देखा था पुनः पुनः अनेक बार अनेक दिन अनेक स्वप्नेश अनुभव करता है बहुत बार देखा था फिर देखता है जन्मतरदिष्ट व्याख्यान हेतु महाअष्ट का अर्थिक जन्मतरदिष्टम क्यों है क्योंकि अत्यंत अदृष्ट वासना अनुपति बिल्कुल नहीं देखा तो वासना ही नहीं बनी एवं श्रुत अश्रुत अनुभूत अस्विन जन्मनी कवल में मनसा अनुभूत अस्मिन् जन्मे केवल न मनसा एव मनसाव अन्य अन्जन्म देखा गया ठीक है अनुभूत प्रत्यनुभूत पुनरती अनुता प्रत्यनुभूत अवल मन कवल मनसा प्रत्यनुभूतिया के साथ पूर्व इंद्रिद्वार प्रत्यनुभूत तो इंद्रिय और यहाँ तक केवल केवल मन से अपनृत्यम से मनसा जन्म अनुत सचिगोदक व्याबोदक असच्च मरीचोदादी किता पश्य सब देखता है सपने सर्व पश्य में सर्वदर्शन हेतु कर सर्व मनोवासना उपाधि होकर के वासना उपाधि युक्त होकर के एवं सर्व कर्णात्मा मनोदेव सर्व कर्ण के स्वरूप है पश्यति मनोदेव मनो ही सपना देखता है मन ही देखता है सचक्षराण लीन हो गए मन रूप हो गए इसे सर्व कर्ण रूप मन देव स्वपना ओम पश्यती ओ भद्री सुनवा देवा भद्रम पश्येम क्षविय